स्पष्ट है दृष्टान स्पष्ट करते हैं नृत्यशाला स्थितो दीप प्रभु सभ्याण तद भावी दीप्यते नृत्यशाला स्थितो दीप नृत्यशाला विद्यम जो दीपक है वो कैसा है अविशेषेण दीप ये वह सभी को समान रूप से प्रकाशित करता है किन किन-किन को सभ्या नर्त की प्रभु को और सभा अन्य लोगों को और नर्तकी को भी सभी को समान रूप से सभा में विद्यमान दर्शक ही नहीं आदर्शकों को भी दिखा देता है प्रकाशित कर देता में जितने सब दर्शक थोड़े होते हैं तो राजा बैठा हुआ है नृत्य की नाच रही है एक डर जु दुनिया थोड़ी मारेगी उसमें उस नृत्य मंडप में दो चार लोग होंगे बुला लिया होगा राजा तो वो देख रहे हैं उनके अलावा आप बॉडीगार्ड करते हैं चार तरफ सैनिक कटे रहेंगे चौकीदारी दे रहे हैं राजा है ना राजा जहाँ पर जाए तो सिक्योरिटी तो जाएगा वहाँ जेड सिक्योरिटी नहीं अब सिक्योरिटी थोड़ी बहुत देख सकते हैं मृत्यु को वो देखने लग जाएगा फिर कोई आ जाएगा बाहर घुस जाएगा वो कहा से देख पाएगा नृत्य को वो नहीं नृत्य देखता वो देखते कोई को देखते कोई आ रहा इधर उधर से चाहे वो बाहर ही बाहर नजर रहता चारों तरफ वो भी सभा मंडप में तो है लेकिन दर्शन नहीं है सभा मंडप हर द्वार पर रहेंगे दो दो पुलिस खड़े हो वो नृत्य नहीं देख सकते उधर देखते रहेंगे बाहर उनको भी वो दीपक प्रकाशित कर दे रहा है तो दर्शक आदर्शक सभी सब सभ्य हैं सभा में विद्यमान सभा मंडप में विद्यमान है उन सभी को प्रकाश अविशेषण विशेष अवभाषनादि विकार मंत्रे अविशेषण का मतलब क्या प्रभु को प्रकाशित करने के लिए ज्यादा प्रकाश प्रकाश हो जाएगा और नर्तिकों के लिए विशेष प्रकाश जाएगा रंगीन रंगीन प्रकाश जाएगा और अन्यों के लिए सामान्य प्रकाश जाएगा बढ़ेगा घटेगा रंग भी बदलेगा सभी सफेद कभी नीला कभी पीला ऐसे कुछ नहीं होता वो अपने एक तरीके से चलते रहता है जो भी आया उसके सामने सब प्रकाशित करते रहता है उस को कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा आया छोटा आया अमीर आया गरीब आया राजाया की भीख मंगाया नाचने वाले की बेनाचने वाले की कौन ही क्या है मुझे कोई लेन देन नहीं है सबके प्रति समान प्रकाशन से प्रकाशित करती है दासतान योजित उसी प्रकार आपका साक्षी है इसको कोई दया भाव नहीं है किसी के प्रति या किसी के प्रति द्वेश भाव नहीं है न राग है न द्वेश है। प्रकाशित करेगा आप झूठ बोल रहे हैं तो आपके झूठ को भी उसी प्रकार प्रकाशित कर देता है या साक्षी जितना आपका सच बोलने पर प्रकाशित करेगा कोई अंतर नहीं है उसको इस अहंकार साक्षी विषया नहंकाराध्य भावे स्वयं भात्येव व पूर्ववत यह दृष्टांत का अधिक बात समझ लेना पड़ेगा मान लो सभा से सब चले गए राजा चला गया नृतकी चले गए बड़ी चले गए पुलिस चले गए देख रहे हैं तो दर्शक भी चले सब खाली हो गए तभी तो दीपक जलते रहेगा ना वहाँ ये तो नहीं सोचेगा कि मैं कोई है, है नहीं बिल्डिंग में क्यों चलू ऐसे नहीं वो अपना चलते रहेगा प्रकाशन करते कोई रहे ना रहे उसी प्रकार आपका साथी भी है विषय हो तो प्रकाशित करे विषय नहीं हो तो भी अपने प्रकाश रूप का तो छोड़ेगा नहीं वो बुझ नहीं जाएगा वो अपने प्रकाश रूप स्वरूप तब भी विद्यमान है अहंकार विषयान भी साक्षी भाषे साक्ष्य कैसा है अहंकार को बुद्धि को विषयों को सब को समान रूप भाषित इतना ही नहीं अहंकाराध्य भाव अहंकाराद्य भाव होने में क्या है साक्षी अपने मस्त रहता है प्रकाश रूपये अहंकाराद साक्षी कल्पना यह साक्षी की कल्पना क्यों करते बुद्धि ही समर्थ है सबको प्रकाशन कर देगी बुद्धि कोई प्रकाश प्रकाशन वाला मान लेंगे हम काम चल जाएगा ना एक अलग साक्षी क्यों मानते हो तो जब बुद्धि भी कभी कभी बेईमानी कर जाती है इसे कोई भरोसा नहीं हाँ बहुत छड़ी कपटी है ये भी जिस स्वभाव बहुत अच्छी है लेकिन संग दोष है ना वो अहंकार बैठन बगल में पति देव ये बहुत खतरनाक बहुत बार बहुत बार देखा गया औरतें तो बड़ी सीधी शादी होती है पति बहुत है सच इशारा कर देता है बोला नहीं और क्या करेगी बेचारी चुप हो जाती अरे कई बार वो पढ़ा देता है ऐसे बोलना वो झूठ पड़ा दिया और झूठ बोलेगी क्या करेगी मार खानी पड़ेगी बाद में सच बोल देगी इसे बेचारी परेशान है सीधी शादी और पत्नियां जाना पड़े परेशान होती है सीधी। क्या करें पति है और स्वामी है जो कह रहे हैं तो करना पड़ता है झूठ चल कर इधर से बुद्धि भी है जब सीधी शादी है भोली भाली है हाँ बहुत सी त्विक है ना बहुत अहंकार उसको उल्टा पटरी पढ़ाते रहता है ना बहुत खराब है ये पढ़ाते तो ठीक ठाक रहते हंड्रेड परसेंट टेढ़ी बुद्धि किस जन के संस्कार एक पाप है, है। रजगोनी तबोनी बुद्धि होती है तब जो है वो अहंगार उल्टा पाठ पढ़ाने लगता है पत्नी पति को पाठ पढ़ाने लगता संसार में दोनों प्रकार के हम लोग पति पद्वरी को देखते हुए आपके अंदर भी है बाहर भी है सब जगह प्रकाश रूपा बुद्धि, बुद्धे अहंकार आदि सर्व प्रकाश रूप बुद्धि मान लीजिए ना उससे क्या होगा अहंकार आदि सकल वस्तुओं का भाषण कर देगा खुद को भी प्रकाशित कर देगी अहंकार को प्रकाशित कर देगी विष्णु को भी प्रकाशित कर देगी किम तदरित साक्षी कल्पना तद साक्ष कल्पना से क्या फायदा है इत्याशं तो सिद्धांत देख दे नहीं नहीं क्योंकि जब बुद्धि भी सो जाती है तो कौन प्रकाशन करता है बुद्धि सोई है या मेरी बुद्धि खराब है आप बोलते हो मेरी बुद्धि खराब है मेरी बुद्धि बड़ी मंद बुद्धि है ऐसे लोग व्यवहार करते हैं तो कैसे आपको मालूम हो गया आपकी बुद्धिमंद है बुद्धि स्वयं अपने आपकी मंदता को मान लेगी कभी नहीं तो दूसरा है जो बोलता है जो प्रकाशन करता है उसे मान देता को हर आदमी जैसा भी अपने आप को बड़ा तेज समझता है मां को भी सब कम नहीं समझता अपने आप को लेके ना अब देखो ना बिल्कुल ज्ञान नहीं कुछ नहीं पशु है उनकी भी अहंकार कम होता है क्या वो भी कम नहीं होता चिंट तो जितना भी रोको वो फिर भी चढ़ जाएंगे तुम कौन होते मेरे को रोकने उनके अंदर भी है देखो कुछ तुम क्यों रोक रहे हो मैं जाऊँगा चीनी खाऊंगा वो तो छोड़ेगा नहीं उसमें भी अहम घर कम नहीं किसी में भी आप देखेंगे तो किसी में भी कम नहीं और बुद्धि अपने आप के हिसाब से काम चलाते आप जितना भी कोशिश करो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, एक छेद मंग करो दूसरे छेद से निकल जाएंगे बना लेंगे क्या बुद्धि भगवान ने दे रखा है सबके पास बुद्धि किसने कहते हैं कि भाई निरंतरम भास कूटस्थे थे जब्तिपा भाषमाने कंतरम भाषमाने कूटस्थे जब्तिप्ति ज्ञानूपेण प्रकाश रूपेण निरंतर कूटस्थ साक्षे भासित होते रहता है तद भाषा उसी के प्रकाश के द्वारा भाष्य बुद्धि बुद्धि भी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो गई स्वयं प्रकाश वो नहीं है बुद्धि स्वयं प्रकाशा नहीं है वे आत्मिका ही के प्रकाश से प्रकाशित होती है और इसके प्रकाश को लेकर दूसरों को प्रकाशन करती रहती है दर्पण के समान कदा लेकिन उसकी प्रकाश को लेकर प्रकाशित होती हुई और दूसरों को प्रकाशित करने वाली वह बुद्धि अनेक प्रकार से नाश नाशती है आगे दृष्टान बड़ा सुंदर देंगे इसके लिए कूटस्थे निर्विकारे साक्षिण कूटस्थ मने निर्विकार साक्षिपत स्व प्रकाश चैतन्य रूपतया स्वप्रकाश चैतन्य रूप से निरंतर भाषमाने सदा सदी निरंबर स्मृत होता हुआ बुद्धि यह जब कैसी है तिण स्वरूप चैतन्य भाषमा उसी साक्षी जो स्वरूप चैतन्य है उसके अर्भाषित होती हुई प्रकाश एव प्रकाशित होती हुई अनेकधा घटोयम पठोयम मठोयम इत्यादि ज्ञानकार नृत्य थी मैंने विक्रिय अनेक ज्ञानाकार में विकार को प्राप्त होती रहती है कहने का तात्पर्य क्या है वो तो अंत में छोड़ दे रहा अयम भाव ये तो बुद्धिर्विकारी जड़ स्वतस्फूर्ति राहित्यम क्योंकि बुद्धि कैसी है विकारी होने के नाते सिद्ध है जो जड़ है जड़ में ही विकार होता है चेतन में विकार नहीं है और हम देख रहे बड़ा प्रसन्न रहती है कभी बड़ा दुखी रहती है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी, कुछ। बड़ा अलग अलग रहुद से परेशान है वो बुद्धि जो है खुद में तो सारी वासनाएं भरी पड़ी है उसको लेकर वो परेशान रहते तो आपको परेशान करती है लेकिन आप सोचते हैं हम हम परेशान नहीं नहीं आप परेशान नहीं हैं, तो है खुद भी परेशान है ये ना भ्रांति में कर ले तो खुद परेशान हो जाता है उसको देखो परेशान है परेशान है तो देखना उसको कैसे परेशान हो रही है क्या कर रही है तो आप भी परेशान हो जाते हैं बड़ा मुश्किल है लेकिन ये ना संबंध बहुत खतरनाक अभी कोई दूसरी औरत तो परेशान हो रहा हो आपको कोई दिक्कत होता है नहीं पत्नी परेशान हो रही है तब तुरंत भागेंगे चारों तरफ व्यवस्था देखेंगे डॉक्टर को बुलाओ बोला बुलाओ वो करो ये करो कुछ दो वही दवाई दो आ दो ये करो क्यों वो पत्नी है इसीलिए संबंध है न तो कोई वहाँ लुढ़क रही करिए परेशान हो रही कुछ भी हो रही है कौन देखता है रही होने से हमारे अपने संबंध हम बनाया मेरी बुद्धि पकड़ लेना अपने मेरी बुद्धि इस बुद्धि परेशान होती खुद परेशान हो जाती है वो मेरी कहना छोड़ दो ना वो मेरी तो थी एक ईसाइयों में होता ना मेरी आप तो मेरी मेरी करके पकड़ रखे हो तो मेरी और मेरा दोनों छोड़ना पड़ेगा तब देखो फिर मजा ही मजा ही है। तेरे शरीर भी मर जाए चाहे चीज है कोई परेशानी नहीं आपको तो दूसरे के शर मरने जिनसे कहां से, कहा से परेशानी होना एक ये कहते ये जो है बुद्धि है विकारी है आप चैतन्य से निर्विकार स्वरूप जड़त्व जड़ात्म निश्चित हो गया विकार को देखते इसे साबित हो गया वो जड़ात्मक जड़ में ही विकार होता है ना ऐसे विकार निश्चित है कि वो जड़ात्मक है। जब जड़ात्मक है वह स्वतः स्फूर्ति कहा से होना है स्वतःफूर्ति राहित्य स्व प्रकाशता से रहित रहेगा वो अतः तदतिरिक्त सर्वाभाष का साक्ष्य गंतव्य इसलिए तादृश विकारी जड़ात्मिका अप्रकाश आत्मिका बुद्धि से भिन्न कोई स्वप्रकाश निरंतर भाषित होने वाला नित्यकूट साक्षी को मानना नहीं पड़ेगा उत्तम वर्तम श्रोतृ बुद्धि सौकर्याय नाटकत्व तो निरुपय ये सारी बातों को श्रोता क्यों नहीं यहाँ पर श्रोता मन बुद्धि वाले पहले बोल चुके हैं मन बुद्धि वालों के लिए हम नाटक भी बना रहे हैं इसीलिए क्योंकि मन बुद्धि वाले को क्या करे कोई काम धंधा नहीं है तो कहीं देखेगा नाटक हो रहे है। है तो वहां बैठेगा करेगा क्या चौबीस घंटे पढ़ा रहेगा घर वाले बुलाए चल रोटी खा ले जाएगा रोटी खाए फिर आके वही बैठेगा फिर तो काम तो है नहीं इसे नाटक भी प्रकरण उसमें मन बुद्धि वालों के निकमे लोगों के लिए आलसी के लिए सब नाटक भी कर रहा। है, बहुत कर रहा। मतलब करेगा आपको बुद्धिमान सिनेमा देखेगा तो समझ लेगा सारी ये दो सीनरी में समझ में आगे क्या होने वाला है स्टोरी पूरा का पूरा देखेगा तो समझ लगा पूरा तीन घंटा क्या होने वाला है शुरुआत से ही समय अमन बुद्धि वाले को अंत भी समझ में नहीं आता पूरा सिनेमा खत्म होता तो फिर क्या हुआ पूछेगा अरे खत्म हो गया सिनेमा अरे क्या हुआ अंत में हीरो गया <laughs> वो पूछेगा बेचारू अमन बुद्धि वाला ये नाटक में की होती तो नाटक के समान दिखा रहे श्रोता की बुद्धि की सुखता के लिए नाटक के द्वारा निरूपण कर रहे देखो अहंकार प्रभु सभ्या विषया नृत्य की ही लादिधारी दीप सक्ष अहंकारी प्रभु है इस शरीर रूपी नृत्य मंडप में अहंकार क्या है राजा है ऐसा सर को देखने वाला और सभा मंडपित्व लोग कौन है विषया विषय ही सभ्याच कौन रही है बुद्धि नर्द की ही और नचाने वाले कौन ताल बजाने वाले हाँ हाँ करते हाँ, हाँ। हैं ना हम लोग क्यों वो कौन कर रहा है यहाँ पर बुद्धि को नचाने वाले ताल तालाधिधारिणी अक्षाणी आंके वगैरह है ये मर्ज खोलते हैं तो बुद्धि उधर जाती है फिर वो बंद हो जाती है तो दूसरा खोलता है तो उधर जाती है इधर उधर उधर जाती रहती है इंद्रिया ही है जब ताल बजा रहे हैं नचा रहे हैं बुद्धि साक्षक दीप हर दीपक के समान मंडप में अवभाष कौन है आपका साक्षी आपका अपना स्वरूप जो साक्षी है वह साक्षी ही दीपक के समान इस नाटक मंडप में है जो सभी का अवभाषण कर रहा है विषय भोग साकल्य वैकल्य अभिमान प्रयुक्त हर्ष विषाद नृत्याभिमानी प्रभुतुल्यम अहंकार से विषय भोग पूर्ण मिल रहा है। तो प्रसन्न है कुछ कम है तो अप्रसन्न है इन सब का से प्रयुक्त तो। भोग की साकल्यता या वैकल्यता पूर्णता या अपूर्णता इनके अभिमान से प्रयुक्त तो हर्ष शोक आदिवाला वही उसी को हम क्या मानेंगे नृत्य का अभिमानी वह प्रभुतुल्य कौन है वो अहंकारस्य अहंकार के अंदर उस सभा मंडप में विद्यमान प्रभु के समान यहाँ प्रभु है इस सभा मंडप में परिसर वर्तित्व विषयानाम तदराहित्या तो परिसर वर्तित्व हैं इन विषयों के को लेकर के उनके कोई फर्क पड़ता नहीं है ऐसे कौन है वह सभ्य तदराहित्या तो सभ्य पुरुष साम्यम विषयानाम सभ्य पुरुष साम्यम इन विषयों को क्या करना सभ्य सभा मंडप विद्यमान पुरुष के समान समझ कि उनको उससे हर सुख से कोई मतलब खास नहीं है क्योंकि जो चमचे होते हैं ना जो सभा मंडप में रहते चमचे ही होते होते देखते रहेंगे राजा को राजा प्रशन राजा प्रशन है ठीक क्या है, क्या है, क्या है थीज़ा। नाचक वो देखते राजा को उनको नृत्य से कोई लेन देन है वो सही नाच रहे, रहे क्या हो रहा है ताल है कि बेताल है क्या लेन वो तो उसको देखते उनको खुश करना है सब है। तय कि विषय के सम्मान कौन है सबाम विद्यमान सम्मान सभी पुरुष ना नदराइ विषादी से रहित होते हैं ना पहले जो कहा गया था विषय भोग की साकल्य वैकलिक हर्ष विषाद उससे रहित समझ में ना सभा मंडल विद्यमान पुरुष तो विषय खुद क्या है उनको आपको सुख मिल रहा है, क्या है? है। तो क्या हम मान लो रसगुल्ला से कोई मतलब थोड़ी आपकी बढ़ रही घट रहा है रसगुल्ला तो सो मैंने धन्य हो गया महात्मा ने मेरे को खा लिया <laughs> वो खुश होगा उसको कोई मतलब नहीं आपकी बीमारी पड़ रहा है मरोगे मरो तुम मेरा क्या जा रहा विषयों का यही हाल है आदि मरे जीव से कोई लेन देन होता नहीं हैं हैं। मतलब आप सुखी है दुखी है कोई मतलब नहीं आप हर्ष है या विषाद है कोई लेन देन नहीं विषय अतए विषय को क्या कर दिया सभ्य के कर दे सभ्य पुरुषों के समान तो चमचम के समान ये विषय हैं जो हमारे लिए आते हैं तो हमारे एक दूसरे ने कोई लेन देन नहीं इसलिए कहते हैं विषयों को आप सब पुरुष के समान समझाओ नानाविध विकार वत्ता नर्त साम्यम धिया नाना प्रकार के विकार वाले होने से का पर हमारी बुद्धि घी विक्रिया नाम अनुकूल व्यापार घी की विक्रियाओं के, के अनुकूल व्यापार वाले कौन है ये आम के इंद्रिया जैसे ताल बजाने वाले अनुकूल है ना नाचने वाले के अनुकूल हो बजाएंगे वो देख रहे गलत नाच रहे तो गलत भी ताल लगा देंगे पता ही ना चले किसी को काम चल जाना चाहिए गाड़ी चलनी चाहिए तबला बजाने सब भी बड़े तेज होते हैं ना ये तेज होना पड़ता है अब अगर अगले गलत तो बजा तो क्या करे उसके साथ मिलाना पड़ेगा ना ये भी एक बुद्धिमान है हमने तो मुख्य गाय को आप, आप सही बजा कर मुख्य गाय गलती कर दिया उस गलत दुनिया पकड़ लेके गलत कर दिया देखो तबला जाता इसलिए गलत कोई भी करे एक दूसरे को इस तरह से वो सेटिंग कर लेते हैं आप पास में फिर मिल जाते हैं अंत में ये विशेषता होती है यहां पर कौन ऐसा कर रहा है वगैरह इंद्रियां कर रहे है सारी सेटिंग बिठाते रहते हैं जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ताल बजाते हैं आपके वासना आपके संस्कार आपकी इच्छाएं कामनाएं उनके अनुरूप इंद्रियां आपके विषयों को लाके देते रहते हैं इसलिए कई बार होता बाहर से आप नहीं भी हो भीतर से इच्छा होगी ना इंद्रिया वो चीज को आपको पहुंचा देते हैं जैसे भंडारा में होता है बाहर सब कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं पत्तल देख रहे हैं नहीं नहीं नहीं हाथ इधर कर तू बगल में नहीं नहीं नहीं मतलब और डालो यार <laughs> नहीं तो सामने क्यों नहीं करते पत्तल के सामने करो ना बगल में क्यों कर रहा है और इधर डालो बाहर से नहीं नहीं हो रहा है भीतर से चाह रहा है ये बहुत देखने को है और इंद्रिया सब जानते हैं कि आपके अंदर काम नहीं क्या और देवता लोग है ना वो सब कम थोड़े हैं सब जानता वासनाएं क्या है अनुरूप बार बार आपके सामने लाला करके लाला करके पहुंचा है इसे कहते हैं इस नानाविध व्यापार नर्तकी का समान कौन गया बुद्धि और की की जी की विक्रिया के अनुकूल व्यापार कौन है तालादिधारी समान इंद... समान इंद्रियाणाम एक सर्व भाषक साक्षिण्य साक्षरो दीप साधि दृष्टव्यम इन सभी के अब भाषा को नगर साक्षी क्या है दीप के समान है ऐसे समझना चाहिए तो साक्षिणी अहंकाराद्यो भाष रत्व तेन तेन संबंध अगम आगम रूप विकार सर साक्षी में विकार होने लग जाएगा साक्षी में भी विकार की संभावना पूर्व करता है अच्छी किसान का उपभाषण करके आदत पड़ जाए खोर बुरी वस्तु आ जाए फिर ढंग से प्रकाशन नहीं करेगा वो हो सकता है ऐसे विकार आ जाए साक्ष साक्षिणी अहंकार आद्य अहंकार सभी के अवभाषक मान लो गे तो तेना तेना संबंध अपगम आगम उनके साथ किस संबंध हुआ किससे समझ हट रहा है किसम जुड़ रहा है अच्छों के साथ समझ जुड़ जाए खुश होने लग जाए साक्षी बूरों संबंधों के साथ बूर खराब लगने लग जाए तो उसका प्रकाशन नहीं करेगा ऐसा करता है क्या पूर्व पक्ष करता है हो सकता हो विकने लग जाए उसके अंदर विकार आ जाए विकार विकारित सिद्धांत दिखाई के नहीं हो सकता इस दीप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता तद समझो स्वस्थ अनुसित दीप सर्वतोभा से तथा साक्षी भैरंता प्रकाशये है स्वस्थान संस्कृतो दीप दीपक ऐसा है अपने स्थान में स्थिर बैठा हुआ है अपने स्थान पर स्वाधिष्ठान में सम्यक स्थित होकर के दीपक सर्वतोभा से चारों दिशाओं में विद्यमान सकल वस्तुओं को प्रकाशित करते स्थायी तथा तो साक्षी उसी प्रकार साक्षी कैसा है स्थिरस्थाई, स्थायी स्वास्थान भूत ब्रह्म स्थिर रहता हुआ भईरंत प्रकाशित अंदर बाहर सारे चीजों को प्रकाशित करते रहेगा कोई आपत्ति विकार नहीं आएगा दीपक के समान दीपो यथा गमनादिविकार दी शून्य दीपक कैसा है गमना गमन विकास शून्य कोई आवे कोई जावे दीपक को क्या फर्क पड़ेगा नाचने वाली नाचे ना नाचे उसको क्या फर्क पड़ेगा देखने वाला राजा बैठा है नहीं बैठा हो उठ के लोकेशन के चला के दीपक पूछ जाएगा क्या आप सिनेमा देखते हो आप देखते देखते उठ के चले जाए सद थोड़ा हो जाएगा आप उठ के चले जाओ तो चलते रहेगा उसी पर बाहर साबकारी हो रहा है दीपक अपना कर रहे कोई उठ के चला जाए तो बैठा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको गमनादि विकारों से रहित हो जाता है स्वदेश अवस्थित है सन अप्रदेश देश में रहते हुए ही स्वसनित अखिल पदार्थ पदार्थान अवभाष स्व सकल पदार्थों को वो प्रकाशित करता है एवं साक्षी भाव है इसी प्रकार से यह साक्षी भी है ऐसा समझो नु साक्षी नो बहिरतर अवभाषकत्व विधानम अनुपन्नम साक्षी है वो है वो, वो बाहर गए आप कैसे, करा देगा? कैसे तो अंदर के के बाहर सबको प्रकाशन करता है और फिर भी कुटस बना रहता है तो अंदर से बाहर जाना पड़ेगा ना उसको प्रकाशन करने बाहर गया तो कार्य हो जाएगा वो ये तो आप बात जो बचते बनता नहीं है तो बाहर का प्रकाशन भी करेगा और बाहर जाएगा भी नहीं बिना गए प्रकाशन कैसे कर देगा वो पक्षी है महाराज बहिंद्रास तत्व विधान अनुपन्न क्योंकि आपका साक्ष्य ने भीतर भारत कविवर बाह्य अ कारणरहित है कार्य रही है अन परम अरम अंतर नहीं है भाहि न बाह्यम बाह्य भी नहीं अंदर है न बार न कारण है न कार्य रूप है शुरू किया रहित है वो ऐसा सर्वोत्र हुआ है वो अंदर बाहर का प्रकाशन आदि की बात कैसे कह रहे हो, हो सब शरीर है। अंदर भी पहले से ही बाहर भी पहले से बहिर विभाग न साक्षी विषया बाह्य देशस्था देहश्या बहिर अंतर विभाग ये जो बाहर अंदर के विभाग साक्षी के लिए कहा जा रहा है देहापेक्ष न साक्षी साक्षी का स्वरूप या नहीं है देहापेक्षा बाहर अंदर विभाग किया जाता है विषया बाह्य देशस्था ये घटपटारी विषय कैसे है शरीर से बाह्य देशस्थ देह से अंत के भीतर गए आप अहंकार अहंकृति अहंकारादी कसम कौन सा भाई है कौन सा अंतर श्रपेक्ष उसको समझा घटपटादी है आंतर अहंकारादी तथा साक्षी बहिरंद प्रकाशित अविकारी नहिरंतर भाषता कदम अविकारी होता हुआ फिर भी मान लो मान लिया हमने देव का प्रकाशन को अपेक्षा लेकर अंदरवार विवाह किया अंदर अंदरवार विभाग हो तो भी तो सर्वत्र होने से वो सब को एक साथ प्रकाशन कर देगा ना वो अंदर प्रकाशन और बाहि प्रकाशन करने के लिए किस चीज की अपेक्षा क्यों आपकी साक्षी आंख बंद करके बैठ जाओ सामने क्या है प्रकाशन कर देगा क्या फिर तो अंधे का भी साक्षी है या नहीं आंख तो की जरूरत सारे दुनिया को देख लेगा वो तो साक्षी है नहीं है अंधे का साक्षी नहीं होता अंधे का भी तो साक्षी स्वरूप होता है आत्मा है कूटस्थ है तो वो उसका आत्मा जो कूटस्थ साक्षी है सर्वत्र व्यापक होने से वो भी वायुअस्तों को बिना आंख का प्रकाशन कर ले इसका मतलब क्या सिद्ध हो रहा है साक्षी को भी इंद्रियो की अपेक्षा है अब अपेक्षा हो गया मतलब हो गया, तो गा गया। इसे पूर्व पक्ष कहता है ये जो आपने पंतवें श्लोक में पढ़ाए थे तो था साक्षी बहिरंद प्रकाशित तो यह अविकारी होता हुआ बहिरंद्रव भाषण करना यह उक्ति आपका अयुक्त अहम घटम देखो मैं घट को अनुभव करता हूं इतना अहम कि अंत अहंकार साक्षत प्रथम दोषक अनत पशा गटंपश्या, कि घटागार मृत्युस्वरण रूपेण बहिर्गमन अनुभव इस अज्ञान साब दिख रहे अहम क्या चीज है आंतरिक वस्तु उसको पहले साक्ष्य ने प्रकाशित कर दिया प्रकाशित करके इंद्री से बाहर चला गया बाहर जा करके घट को देखा घटम चक्षुषा पश्च्याी ऐसे कौन कह रहा है साक्षी बोलता है इसका साक्षी अंदर के अहम को प्रकाशित करने के बाद चुप बैठा नहीं वो क्या किया अम के द्वारा बाहर चला गया बाहर जाने वाला वस्तु है बाहर गया फिर आ गया फिर जाता है दूसरे इंद्र से फिर आ जाता है बार बार आने जाने वाला होने से यह भी वास्तव में विकारी है आपने कैसे करी रूप से बाहर भी चला निर्गमन निर्गमन ना निर्गम अनुभव निर्गम, निर्गम का अनुभव हो रहा है इसीलिए आपको मानना पड़ेगा यह साक्षी विकारी है, नहीं, है। नहीं नहीं नहीं है सही वाक्ष भास्य कहते हैं, ही। भीतर में विद्यमान जो बुद्धि के द्वारा के सहित ही वो तो क्या करते हैं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के सहित तो बाहर विषय देश तक चले जाती है कौन जा रही है बुद्धि जा रही है साक्षिणी अंतस्था धीरे सह एव पुनः पुनः बार बार, बार भाष्य बुद्धिस्त चांचल्यू भाष्य कौन है बुद्धि इसमें विद्यमान जो चांचल्यता उसकी मैंने गमनागमन रूपी चंचलता ये जो बुद्धिस्त है और उस आरोप कहाँ कर दिया आपने साक्षी में और कहा साक्षी बाहर गया और आया बाहर जाता साक्षार अंदर आता है उस दृष्ट वस्तु ग्राहक रूपेण देह के भीतर निश्चित होने वाली जो बुद्धि है रूपादि ग्रहण आय रूपादियों को ग्रहण करने के लिए चक्षुरादि द्वारा चक्षुरादियों के द्वारा भुयो भुयो बारं बार बार चली, बाहर जाती है जा बार आने जाने वाली इस बुद्धि में विद्यमान जो चंचलता है, उसके अवभाषक साक्षी में आरोप कर दिया जाता है वास्तव साक्षाचल्यम इतिभा इसलता वास्तविक नहीं है इसी इसके लिए बड़ा सुंदर स्थान देते हैं खिड़कियों से प्रकाश आ रहा है अंदर और आज करो लगता है दो पक्षी वहाँ प्यार कर रहे हैं दिखता है नीचे जमीन में नहीं दिखता है अभी क्या है देखा है नहीं। करके देखो प्रैक्टिस करो ये तो पकड़ना आपकी मैंने मैंने दो पक्षी जैसे हो जाएगा फिर यूँ करते रहो ये तो कभी नहीं माओगी यूँ करते हैं ऐसे करो है। तो वहाँ आपको छाया जो होगी ना आपकी छाया तो वास्तव को पक्षी बोल रहे हैं आपस में इन वास्तव ने छाया में है कोई चीज वहां कर जो प्रकाश में छाकर के दिख रहा है लेकिन प्रकाश में वो बात नहीं चल रहा है न छाया ही हो रही है हो रहे में? आप अंगुलियों में कर रहे हैं इन वहां दिख रहा है पक्षियां बोल रहे हैं और सब कुछ कहाँ दिख रहा है प्रकाश में दिख रहा है हटा दो तो क्या रहेगा वहां चल प्रकाश तद्वत यहां भी हो रहा बुद्धि सारा प्रकाश में ही सब काम कर रही है विषयों को देखने वे बारह आना जाना सारा लटम सटम सब कुछ सत्ता में चल रहा है और लगता है आपको साक्षी कर रहा है, कर रहा है। में कुछ नहीं हो रहा है वो सब कुछ रहा है बुद्धि भाष के भाष्य चांचल्य आरोप क्वृष्ट इत्या संख्या में भाष्य की चांचल्यता का आरोप होता है यह आपने कहा दृष्टान दे ग्रहांतरगत स्वल्प गवाक्षा आतपोव त्रस्ते तत्रस्ते मे नृत्य तीवातपो यथ ग्रहांतरगत स्वल्प गवाक्षाद आतप गवाक्ष खिड़की आदिओं से घर के भीतर में आया व थोड़ा सा अचंचल आतप है। जो अचल आतप अचंचल आतप है प्रकाश है तहते नृत्य उसमें अपने हाथ को इस तरह से रख चलाया कि लग रहा है नृत्य करा दिया आपने किसी चीज की तो नृत्य की वह यथा लगता है वह आतप ही नृत्य कर रहा है जैसे ट्रक जा रहा है लाइट जा रहा है ट्रक जा रहा है नाइट जा रहा है बोलो कि ट्रक जा रहा है तो लाइट भी जा रहा है लाइट भाग रहा है ट्रेन जा रहा है तो लाइट भाग रहा है नहीं कोई लाइट दिख रहे है सब खिड़कियों से तो भाग रहा है लाइट भागता नहीं है ट्रेन भागता है गाड़ी भाग रही है लाइट नहीं भाग रहा है इसी पर पर उस लाइट में ही गाड़ी भागता हुआ दिख रहा है चित्र है देखो लाइट भागता नहीं है गाड़ी भाग रही है और गाड़ी भाग रही है आपने कैसे जाना उसी लाइट में जो भागती नहीं है उसी लाइट में आप गाड़ी को भागते हुए देख रहे हैं और भ्रांति क्या हो रही है लाइट भी जा रहा है भाग रहा है और लाइट में भागने के साथ साथ लगता है पीछे पीछे अंधकार भाग रहा है नीलम दमश भ्रांति हो वास्तव में लाइट भाग रहा है भाग रहा है गाड़ी भाग रही है और साहब को जो उसी लाइट में दिखाई दे रहा है लाइट ना हो तो होता क्या होती है करने वाला दूसरा कोई उसने स्नार ढो दिया ग्रह अंतर्गत स्वल्प आत्म चले वर्त घर के भीतर में गवाक्ष से आया हुआ जो प्रकाश आचल कर तो हो करके विद्यमान है, तथा तस्वीन नाते आत प्रकाश में पुरुषे नस्ते नृत्य माने पुरुष के तरह अपने हाथ बन नृत्य दीव चलती मालूम होते जैसे कि वो आत जब प्रकाश ही ना छा है उसी प्रकार यहां भी समझो न तो चलती वो प्रकाश चलता नहीं है तक यहां भी समझिएगा दार टाइम की मैं कटाई